सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार साथियों, व्यंग श्रृंखला खरी खरी की इस कड़ी में आइए एक बार फिर सुनते हैं पत्रकार लेखक और कवि विष्णु नागर जी का एक और ताजा तरीन व्यंगलेख प्रधानमंत्री भी वही मंत्रिमंडल भी वही प्रभु के नाम और रूप अनेक हैं, मगर है वो एक ईश्वर का हो तो वही अल्लाह का तो वही गॉड कहो तो वही कुछ और कहो तो भी वही रूप भी वही अरूप भी वही प्रकट भी वही अप्रकट भी वही आगे बढ़ो तो यही बात प्रधानमंत्री पर भी लागू होती है यानी प्रधानमंत्री भी वही मंत्रिमंडल भी वही वकील भी वही जज भी वही कानून भी वही सी और ई भी वही सब तरफ उसी एक प्रभु की माया है वही दिल्ली है वही लखनऊ बेंगलुरु भी वही शिमला भी वही नीति आयोग भी उसी को जानो चुनाव आयोग भी वही वही रिजर्व बैंक वही एसबीआई, आरटीआई का जवाब भी वही लोकसभा राज्यसभा के माननीय सदस्यों के प्रश्नों के अनुत्तरित उत्तर भी वही अनब गोस्वामी सुधीर चौधरी भी वही भाजपा वही और कल तक जनता दल यूनाइटेड भी था वही लाइव भी वही पोस्टर भी वही अन्न महोत्सव का थैला भी वही गेहूं में निकलने वाला कंकड़ पत्थर भी वही जासूस संयंत्र से बेडरूम से लेकर बाथरूम तक झांकने वाला भी वही ये न्यू इंडिया उसी की माया है आत्मनिर्भर भारत उसी का एक और रूप है वो अनेक रूपों अनेक वस्त्रों अनेक भाषणों और अनेक नामों नियमों निर्णयों में निवास करता है वो जो प्रकट है वो नहीं है उसके अप्रकट को ही उसका असली स्वरूप जानो अडानी अंबानी को जो वो देता है और, और लेता है अज्ञात है मगर गरीब को देने का जो ढोंग करता है वो एक एक बात अपने फोटो समेत बताता है यथार्थ भी वही भ्रम भी वही वो जो करता है यथार्थ है वो जो कहता है भ्रम है उसकी दाढ़ी में रविंद्रनाथ टैगोर विराजमान थे मगर उसमें तिनका निकल आया फिर भी टैगोर भी वही एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए भी वही फर्जी मार्कशीट में भी वही राफेल सौदे में भी वही मोबाइल में पेगासस रूपी जासूस भी वही विकास वही हिंदू राष्ट्र वही किसान उसका एक रूप देखते हैं कारपोरेट दूसरा रूप जो रूप भक्त को दिखाई देता है वही रूप अभक्त नहीं देख पाता जबकि दोनों मनुष्य हैं और दोनों भारतीय हैं कंगना रनौत ने उसका जो रूप देखा वही अनुपम खेड़ ने भी देखा मगर अनुराग कश्यप और स्वरा उस रूप को नहीं देख पाए कश्यप ने जो रूप देखा उसे रविश कुमार देखने में असमर्थ पाए गए जो डरे नहीं, उन्होंने उसे नौकरी से निकलवाने वाले देवता के रूप में देखा जो डरकर जीते रहे उन्होंने उसे अपने संरक्षक के रूप में जाना वो ज्ञान से जितना दूर है अज्ञान की उतना ही निकट वो जो कहता है वो नहीं करता वो जो नहीं कहता वही कर दिखाता है तो श्रोताओं अभी आप रहे थे व्यंग श्रृंखला खरी खरी की इस कड़ी में पत्रकार लेखक और कवि विष्णु नागर जी का ये व्यंग प्रधानमंत्री भी वही मंत्रिमंडल भी वही अगर आप सहकार रेडियो का ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे है हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 9617226783 पर अपने व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें अगर आप हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पेज लाइक करें और YouTube पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल एट द रेट सहकार रेडियो सब्सक्राइब करें और हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सहकार जरूर विजिट करें तो व्यंग श्रृंखला खरी खरी की अगली कड़ी में आपके साथ फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को नमस्कार